फिर वे कैसे वर्तें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सभ्यता पूर्वक सभा चतुर मनुष्य सभा में वर्तते वैसे ही सब मनुष्यों को शब्दिन वर्तना चाहिए फिर वह कैसे वर्तते इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम शिक्षा और विद्या को पढ़ सुन और विचार के विद्वान होए यह 20वां वर्ग पूरा हुआ फिर यज्ञ आदि करने कराने वाले हम लोगों को क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ यहां वाचक लुप्तोपमा अलंकार है इस संसार में जितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं वे सब अनादि अति विस्तार वाले कारण से उत्पन्न हैं ऐसा जानना चाहिए फिर हम लोगों को परस्पर किस प्रकार वर्तना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे हम लोग सबके साथ मित्र भाव से वर्तते हैं और ये सब लोग हम लोगों के साथ मित्र भाव और प्रीति से बरतते हैं वैसे आप लोग भी बरतें फिर वे कैसे बरतें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य को योग्य है कि ईश्वर ने इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किए हैं उनके जानने के लिए विद्याओं का संपादन करके कार्यों की सिद्ध करें फिर किस लिए उस ईश्वर की प्रार्थना करने और मनुष्यों के परस्पर वर्तनी का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जब तक मनुष्य राग व द्वेष को छोड़कर परस्पर उपकार के लिए विद्या शिक्षा और पुरुषार्थ से उत्तम उत्तम कर्म नहीं करते तब तक वे सुखों के संपादन करने में समर्थ नहीं हो सकते इसलिए सबको योग्य है कि परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान होकर सबका कल्याण करें फिर वे कैसे वर्तें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य को योग्य है कि अपने संतानों को निम्नलिखित ज्ञान कार्य में युक्त करें जो कारण रूप नित्य अग्नि है उससे ईश्वर की रचना में बिजली आदि कार्य रूप पदार्थ सिद्ध होते हैं फिर उनसे जो सब जीवों के अन्न को पचाने वाले अग्नि के समान अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन सब अग्नियों को कारण रूप ही धारण करता है जितने अग्नि के कार्य हैं वे वायु के निमित्त से ही प्रसिद्ध होते हैं उन सब कार्यों को संसारी लोग धारण करते हैं अग्नि और वायु के बिना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता इत्यादि पहले सुक्त में वरुण के अर्थ के अनुशंगी अर्थात सहायक अग्नि शब्द से इस सुक्त में प्रतिपादन करने से पिछले सुक्त के अर्थ के साथ इस 26वें सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 21वां वर्ग तथा पहले मंडल के छठे अनुवाक वा 26वां सुक्त समाप्त हुआ अब 27वें सूक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में अग्नि का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्वान सौ विद्या के प्रकाश आदि गुणों से अपने राज्य में अविद्या अंधकार को निवारण कर प्रकाशित होते हैं वैसे परमेश्वर सर्वज्ञपन आदि से सर्वत्र प्रकाशमान है अगले मंत्र में संतान के गुण प्रकाशित किए हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्या सुशिक्षा से धार्मिक सुशील पुत्र अनेक अनुकूल कामों को करके पिता माता आदि के सुखों को नित्य सिद्ध करता है वैसे ही बहुत गुणवाला यह भौतिक अग्नि विद्या के अनुकूल रीति से समप्रयुक्त किया हुआ हम लोगों के सब सुखों को सिद्ध करता है फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्य से उपासना किया हुआ ईश्वर वा सम्यक्त सेवित विद्वान युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला वा रक्षा का हित होकर शरीर आदि वा विमानादि की रक्षा करके हम लोगों के लिए सब आयु देता है अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का प्रकाश किया है भावार्थ हे जगदीश्वर आपनी जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक विद्वानों के आत्माओं में वेद द्वारा बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया वैसे ही हम लोगों के आत्माओं में बोध प्रकाशित कीजिए जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम उत्तम धर्म कार्यों को सदा करते रहें फिर मनुष्यों के प्रति विद्वानों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस प्रकार जिन आर्मिक पुरुषार्थी पुरुषों से सेवन किया हुआ विद्वान सब विद्याओं को प्राप्त कराके उनको सुख युक्त करे तथा इस जगत में उत्तम मध्यम और निकृष्ट भेद से तीन प्रकार के भोग लोक और मनुष्य हैं इनको यथावद्ध विद्या देता रहे फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे समुद्र के जल कण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहां इकट्ठे होकर बरसते हैं वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार-बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाश किया करते हैं फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे जगदीश्वर अनादिकाल से वर्तमान प्रजा की रक्षा रचना और व्यवस्था करने वाला है वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम करता है उसको कभी पीड़ा वा पराजय नहीं होता भावार्थ जैसे कोई जीव अनंत शुभ गुण युक्त परिणाम सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता वह उसका परिणाम करने के योग्य नहीं हो सकता जिसका सब ज्ञान निर्धम है वैसे जो मनुष्य वर्तता है वही सब राजकार्यों का स्वामी नियत करना चाहिए भावार्थ जो मनुष्य को सब दुख रूपी सागर से पार करने और युद्ध में विजय देने वाले विद्वान हैं वही अच्छे विद्वानों के समागम से सेना का अधिपति होने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में पूर्णोपमा अलंकार है युद्ध विद्या के जानने वाले के गुणों को स्मरण किए बिना इसका ज्ञान नहीं होता और जो प्रजा के सुख के लिए अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले शत्रुओं के भल्के नाशकरण हारे भक्तों को अच्छी प्रकार शिक्षित करता है वही प्रजापाल में योग्य होता है अब अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुण प्रकाशित किए हैं भावार्थ जो सब प्रकार श्रेष्ठ किसी से छिन्न भिन्न करने में नहीं आता सबका आधार सब आनंद का देने वाला वह वा विज्ञान समूह परमेश्वर है और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है वही उत्तम कर्म वा शुद्ध विज्ञान में हम लोगों को सदा प्रेरणा करे फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पूर्ण धन वाला विद्वान मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता है और सबकी वार्ताओं को सुनता है वैसे ही जगदीश सर सबकी हुई स्तुति को सुनकर उनको सुख संयुक्त करता है अब अगले मंत्र में सबका अवश्य सत्कार करना है इस बात का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में ईश्वर का यह उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिए अभिमान छोड़कर अनाद से सब उत्तम जनों का सत्कार करें अर्थात जितना धन पदार्थ आदि उत्तम बातों से अपना सामर्थ्य हो उतना उनका संग करके विद्या प्राप्त करें किंतु उनकी कभी निंदा ना करें पिछले सुक्त में अग्नि का वर्णन है उसको अच्छे प्रकार जानने वाले विद्वान ही होते हैं उनका यहां वर्णन करने से 26वें सुक्तार्थ के साथ इस 27वें सुक्त की संगति जाननी चाहिए यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 24वां वर्ग और पहले बंडल के छठे अनुवाद का 27वां सुक्त समाप्त हुआ अब 28वें सुक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में कर्म के अनुष्ठान करने वाले जीव को जो जो करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों तुम यव आदि औषधियों के आसार निकालने और सार लेने के लिए भारी से पत्थर में जैसा चाहिए वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो और वह भूमि से कुछ ऊंचा रहे जिससे कि नाज के सार वा आसार का निकालना अच्छे प्रकार बने उसमें यव आदि अन्य स्थापन करके मूसल से उसको कूटो